अध्याय शांक ब्राह्मण है तृतीय ब्राह्मण तत्र त्राण वै सत्यमुतुक्त ये प्राण साहमोपन प्रसंगता ते किमका कथम तक्यम वक्त पंचभूतात्मकावधारणाद्राह्मण ब्राह्मण आरभ्य विशेष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 और उनकी सत्यता किस प्रकार है अतः शरीर और इंद्रिय रूप सत्य संगक पंचभूतों के स्वरूप का निश्चय करने के लिए यह ब्राह्मण आरंभ किया जाता है जिस उपाधि विशेष के निशेष द्वारा नेत नेत इत्यादि रूप से श्रुति को ब्रह्म के स्वरूप का निश्चय कराना अभिष्ट है ब्रह्म के दो रूप ब्रह्मो च मृत चात स्थित सच त्यच ब्रह्म के दो रूप है मूर्त और अमूर्त मृत और अमृत स्थित और यत्चर, तथा सत और यहां त्यत तिरूप ब्रह्म पंचभूत जनित कार्य करण संबंधम मुर्ता मुर्ता जनित भवति कार्यकणसब मृतामताख्यम मृतामतस्वभा तज्जितसनारूप्ञक्ति सोपाख्यमती क्रियाकारकमक्यवहारास्पद तदवे ब्रह्म विशेषम सम्य दर्शन विश विषय अजम अजरम अमृतम अभय वांग षो विषय मद्वैतवादी निर्देश्य पंचभूत जनित देह और इंद्रियों से संबद्ध ब्रह्म दोपो वाला है मृत और अमृत संज्ञावाला मृत और अमृत स्वभाव वाला वासना रूप एवं सर्वज्ञ और सर्वशक्ति ब्रह्म सोपाख्य जो शब्द प्रतीति का विषय हो उसे सौपाख्य कहते हैं सोपाधिक है वह क्रियाकारक और फलस्वरूप तथा समस्त व्यवहार का आश्रय है वही ब्रह्म समस्त उपाधि विशेषों से रहित सम्यक ज्ञान का विषय अजन्मा अजर अमर अभय वाणी और मन का भय अविषय है तथा अद्वैत होने के कारण उसका नेत-नेति इस प्रकार निर्देश किया जाता है यत्र यदपोह नेत ने निर्देश्य ब्रह्म परमात्मनो रूपे रूप्यते याभ्याम परेप्यभ्यां परम ब्रह्म अविद्याद्याप्य केते द्वे मुर्तम चैव तथा अविद्याध्या मुर्तम चूर्तमें चथात चामृतम चेत अंतर्णीस्वात्म विशेषणे मूर्ता मूर्ते दें इस प्रकार जिनके अपवाद द्वारा ब्रह्म का नीति नेति इस प्रकार निर्देश किया जाता है वे उस परब्रह्म परमात्मा के ये दो रूप हैं जहाँ वाव शब्द निश्चयार्थक है अर्थात अविद्या द्वारा आरोप किए जाने वाले जिन रूपों के द्वारा अरूप परब्रह्म निरूपित होता है वे ये दो ही रूप हैं वे दो रूप कौन से हैं मूर्त चै मूर्त ही तथा अमूर्तम च अमूर्त ही द्वे रूप हैं अर्थात जिनमें उनके अपने अन्य विशेषणों का अंतर्भाव हो जाता है ऐसे ब्रह्म के ये मूर्त और अमूर्त दो ही रूप निश्चय किए जाते हैं काी पुनस्ता विशेषणा मूर्तामूर्तोच्यन्ते मर्त्यम च मर्त्यम मरणधर्मी अमृतम च तद विपरीत स्थित परिच्छि गतिपूर्वक यनस्सुच्तीती व्यापी परि अपरिच्छि स्थित विपरीत तच्च सदीतने विशेषमाधारणर्म विशेषवत्त तच्च तद्विपरी त्यत इत्येव सर्वदा परोक्षाभिधाह किंतु मूर्त और अमूर्त के वे अन्य विशेषण कौन से हैं सो बतला ले जाते हैं मर्त च मर्त मरण धर्म और अमृत मर्त के विपरीत स्वभाव वाला स्थित परिचिन्न अर्थात जो जिस रहने वाले हैं और यह यत जो जाता हो अर्थात व्यापक अपरिच्छिन्न यानी स्थिति से विपरीत स्वभाव वाला सत दूसरों की अपेक्षा विशेष रूप से निरूपित किए जाने वाले साधारण धर्म विशेषण वाला विशेष वाला और त्यत सत्य से विपरीत स्वभाव वाला अर्थात वह इस प्रकार सर्वदा परोक्ष रूप से कहे जाने योग्य मूर्ता मृत मुर्त के विभाग विभागपूर्वक रूप और उसके रस का वर्णन तव चतुष्टय विशेषण विशिष्टम मूर्त तथा अमूर्त चुंत्री मूर्त विशेषणा इति चेतराते विभ्यते इस प्रकार मूर्त और अमृत चार विशेषण युक्त है उनमें कौन से विशेषण मूर्त के हैं और कौन से अमूर्त के इसका विभाग किया जाता है तदेतन्मूर्त यदन द्वाजोचात चन्मर्त में स्थित एक इतस्य सितस्त सतए रसो य ए स तपति सत सतोजे सरस जो वायु और अंतरिक्ष से भिन्न है वह मृत है वह मर्त है यह स्थित है और यह सत है उस इस मृत का इस मर्त का इस स्थित का इस सत का यह रस है जो कि यह तपता है यह सत का ही रस है तदेतन्मूृत मूर्छितावयव इतरेतर अणुप्रविम धन संघतमी यदन्यत् कस्मादन्यत् कस्माद वायक्षा चूतद्वया परशेषा पृथिव्यादूत वह यूत अर्था मिले हुए अवयव वाला है इसके अवयव एक दूसरे में अनुप्रविष्ट रहते हैं यह घनी भूत अर्थात है, संगत है वह क्या है जो अन्य है किसके अन्य है वायु और अंतरिक्ष इन दो भूतों से अतः बचे हुए पृथ्वी आदि तीन भूत ही मूर्त हैं एतन्मर्त्यम यदतन मूर्ताख्यम भूतत्र मृत्यम मरण धर्मी कस्माद अर्थांतरेण विरुध्यते यथा घटः स्तंभकुंड तथा अर्थांतर मूर्त स्थित परिचि अर्थसबी तथर्थान सव सशेष धर्मवत् तस्माद्धि परिन्न पिछिन्नवान्मर्त्यम अतो मृत मृतवाद मृतवाद्वा मर्त चारा स्थित सत् अतोन चाराचतुर्ण चतुर्ण धर्म यथेषं विशेषण विशेषेतुेतु अद्भवाच्च दर्शित सर्वता तो भूतत्र चतुष्ट विशेषण विशिष्ट मृत ब्रह्मण त्र चुना गृहतेशेषण इतर गृहीतमें विशेषण मृत्या मृतस्य मृत्य स्थित सत सतः विशेष से भूतत्र सारः इत्यर्थः यह मर्त है यह जो मूर्त संज्ञक तीन भूत हैं मर्त्य है, मरण धर्मी है क्यों, क्योंकि ये स्थित है परिच्छि वस्तु ही किसी अन्य वस्तु से सहयोग किए जाने पर उससे विरुद्ध रहती है जिस तरह स्तंभ और भित्ति आदि से घट इस प्रकार मूर्ति स्थित परिचिन और अर्थांतर से संबंध रखने वाला है अतः शांतर से विरोध होने के कारण वह मर्त है यह सत्य अर्थात विशेष माण असाधारण धर्म वाला है इसी से परिचिन्न है परिचिन्न होने के कारण मर्त है और इसी से मूर्त है अथवा मूर्त होने के कारण मर्त है मर्त्य होने के कारण स्थित है और स्थित होने के कारण सत है अतः इन चारों धर्मों का एक दूसरे में व्यविचार न होने के कारण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 अर्थात इन चार विशेषणों से युक्त युगूत का यह रस यानी सार है तयाण ही भूतािठ सविता मानरूप एक भूताभ्य मन रूपषा आधिदैव से कालूपन्मंडलम तपति शूतत्रय से ही यस् रसद गृहते मूर्ष सविता तपति सारिष्ट तत्वादिदीक का मंडलसाभ्यंतर तद वक्षा तीनों ही भूतों का सारतम सविता है तीनों भूत इसी सार वाले हैं क्योंकि वे इसी के द्वारा विभक्त किए हुए विभिन्न रूपों वाले होते हैं यह जो सविता है जो, जो, जो यह मंडल तपता है वह आधी दैविक कार्य का रूप है क्योंकि यह सत रूप भूतत्रय का रस है इस प्रकार ग्रहण किया जाता है यह अमूर्त सविता ही तपता है और सारतम भी है और जो मंडलांतर्गत दैविक कारण है उसका हम आगे वर्णन करेंगे विशेषणों सहित अमूर्त रूप और उसके रस का वर्णन अथात वायुस्ातक्षतमृतमेतमृतसमृत यदत तस्सो येष एक मंडले पुषस्त तथा वायु और अंतरिक्ष अमूर्त हैं ये अमूर्त हैं ये यत हैं और ये ही त्यत है। उस इस अमूर्त का इस अमृत का इस यत का, इस त्यत का यह सार है जो कि इस मंडल में पुरुष है यही इस त्यत का सार है यह आदिदेव दर्शन है अथामूर्तम अथाधुनामूर्तम मुच्यते, वायुश्चातरिक्षम च यशेषित भूतदयमृतम अमूर्तवाद विरुझ्यम क्नचि अमृत अमरणर्मी एतस्थित विपरीत व्यापी अव्य अन्येभ्यो यस्माभ्यो प्रविभ्यम विशेषमत एव पूर्वत अब अमूर्त का वर्णन किया जाता है वायु और अंतरिक्ष जो दो भूत रह हैं वे अमृत हैं क्योंकि वे अमूर्त हैं तथा अमूर्त होने के कारण ही वे अस्थि अस्थित हैं अतः किसी से भी उनका विरोध नहीं है अमृत कहते हैं अमरण धर्मी को यह यत चल अर्थात इससे विपरीत व्यापी यानी अपरिचिन्न है क्योंकि दूसरों से इस यत के विशेषण विभक्त नहीं हैं इसलिए यह त्यत है अर्थात त्यत इस प्रकार पूर्वक परोक्ष रूप से ही पुकारे जाने योग्य हैं तस्मृत्य तस्मृत एक तय चतुष्ट विशेषणस मृत्य सोसौ यह इस एक मंडले पुरुषः करणात्मको हिण्यगर्भ प्राण इत्यभिधीयते यह स एषो मृत से भूतद्व से रस उस इस अमृत का इस अमृत का इस यत गतिशील का और इस चत परोक्ष का अर्थात इन चारों विशेषणों से युक्त अमृत का यह रस है वह कौन है जो कि यह इस मंडल में पुरुष यानी इंद्रियात्मा हिरण्यगर्भ यानी प्राण ऐसा कहा जाता है वही इस अमूर्त भूतदय का रस अर्थात पूर्वज सार भाग है पुरुष सारम एक तुरसारम चात भूतद हिरण्यगर्भलिंगारंभाय भूतदयाव्यक्तिरव्या भूतद्वयम् भूतद द्वेशरस यस्मा मंडलस्थ पुषो मंडलवन्न गृह्य सारस्ूत तस्मादस्थ मंडलस्थस पुष्स भूतदय साधर्म्य तस्ुत प्रसिद्धब्धेतुपाद तस् शेषरस अमृत के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 साधर में है अतः त्यत का ही सार है इस प्रकार प्रसिद्ध के समान त्यत के इसका हेतु बतलाना उचित ही है कारणम हिरण्यगर्भ विज्ञान आत्मा चेतन इति तत्र हिरण्यगर्भ विज्ञान हिण्यगर्भविज्ञात्मन कर्म वाय्यंतक्ष प्रयोक्तृ तत्कर्म वाय्यंतरक्षाधारम सदन्ये शाम सदन्यषा भूताना प्रयोक्तना स्वकर्मणा वाव्यक्ष प्रयोक्ते तथा दस कारण इति किन्ही का मत है भर्ती प्रपंच का कि हिरण्य गर्भ चेतन रस यानी कारण है उस अवस्था में हिरण्यगर्भ विज्ञात्मा का कर्म वायु और अंतरिक्ष का प्रेरक है वह वा कर्म वायु और अंतरिक्ष रूप आधार वाला होकर अन्य भूतों का प्रेरक होता है उस अपने कर्म के द्वारा हृदय गर्भ विज्ञानात्मा वायु और अंतरिक्ष का प्रेरक है इसलिए उसका रस यानी कारण कहा जाता है तन मूर्तरसेना तोल्यवाद मूर्त से तो भूतत्र रसोमूर्त में व मंडलम दृष्टम भूतत्रे समान चेतना भूत सामन जातीय नेतन तथा मूर्तोरपी भूतो तूर्तरसन युक्त भविवाक्यप्रवृत्ते तोल्यवाद यहामूर्ते चतुष्टधर्मती विभज्यस रो मूर्ता मूर्दयोर तुल्य नई वान्युक्तो वा, विभाग ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि मूर्त के रस सार से उसकी सदृशता नहीं है तीन मूर्त भूतों का रस तो मूर्त मंडल ही देखा गया है जो भूत त्रय से समान जाति वाला अर्थात जड़ है उनका रस चेतन नहीं है इसी प्रकार अमूर्त भूतों का भी उनके समान जाति ही अमूर्त रस होना चाहिए अर्थात जिस प्रकार अमूर्त भूत वायु और अंतरिक्ष जड़ जाति के हैं उसी प्रकार उनका रस भी अमूर्त एवं जड़ होना उचित ही है क्योंकि इन दोनों वाक्यों की प्रवृत्ति समान ही है जिस प्रकार चार धर्मों से युक्त मूर्त और अमूर्त का विवाह किया गया है जैसे कि मंत्र दो और तीन में यह बतलाया है कि ब्रह्म का मूर्त रूप मूर्त्यमान मृत्य स्थित परिचिन्न और सत है तथा अमूर्त रूप अमूर्तिमान अमृत अस्थिर अस्थित अपरिचिन्न और त्यत है उसी प्रकार उसी न्याय से मूर्त रसवान और रस तथा अमूर्त रसवान और रस का भी विभाग करना उचित है जैसे रसमान भूत मूर्त और अमूर्त दो प्रकार के हैं तथा जड़ हैं उसी प्रकार रस भी मूर्त और अमूर्त दो प्रकार का तथा जड़ होना चाहिए ऐसा विभाग नहीं करना चाहिए कि मूर्त रस तो जड़ है और अमूर्त रस चेतन है क्योंकि ऐसी कल्पना अर्ध जड़तीय होगी जो अनुचित है अर्ध जरतीय न्याय का आश्रय लेना उचित नहीं है मूर्त मूर्तरसे मंडलोपाधिचेतनों विवक्ष चेत पूर्वपक्ष जिस प्रकार हम अमूर्त भूतों के रस को चेतन मानते हैं उसी प्रकार यदि मूर्त भूतों के रस में भी मंडलोपाधिक चेतन ही विवक्षित माने तो त्यपिद उच्यते सर्व तो मूर्ता ब्रह्मरूपेण ब्रह्मेण विवक्षित्वा सिद्धांती तुम्हारा यह कथन बहुत थोड़ा है क्योंकि यह मूर्त और अमूर्त रस ही नहीं सर्वत्र ही मूर्त और अमूर्त भूत मात्र ब्रह्म से विवक्षित है शब्दो चेतने पुषश इति चेत पुरुष पक्षे पुरुष शब्द का अचेतन में प्रयोग होना तो संभव नहीं है न पक्षादी विशिष्ट से लिंग से पुषदर्शना व इत सत सक्षा प्रजा प्रजन सप्तषानेकृषं कर्वामेति तेएता सप्त पुषानेकशम अकुर्न इदू अन्न मयादी सूचा चुत्यंतरे पुरुष शब्द प्रयोगाद इतदारोध्यात्म विभागो सिद्धांति ऐसी बात नहीं है तैत्रीय श्रुति में तो पक्ष और पुक्ष विशिष्ट लिंग शरीर को ही पुरुष शब्दवाची देखा गया है तथा हम इस प्रकार अलग अलग रहते हुए प्रजा उत्पन्न नहीं कर सकते अतः इन सात पुरुषों को सात पुरुष ये हैं स्रोत त्वक चक्षु जिहवा घ्राण वाक और मन सात पुरुषों को हम एक कर दें ऐसा विचार कर उन्होंने इन सात पुरुषों को एक कर दिया इत्यादि अन्य श्रुतियों के वाक्यों में अन्य रस मयादी के अर्थ में पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है यह हरिदेवत मूर्तामूर्त है ऐसा कहकर जो पूर्वोक्त का उपसंहार किया गया है वह अध्यात्म मूर्तामूर्त का विभाग बतलाने के लिए है